हेडफोन और रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आपको सुना रहे हैं मधुदीप की लघु कथा पुत्र मोह बैक आज 10 साल बाद मुझे अपने लंगोटिया दोस्त का खत मिला है चौंकिए मत वक्त कभी कभी बेरहम होकर दीवार भी बन जाता है खैर इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं ये खत ही आपके सामने रख रहा हूं प्रिय भाई राघव 10 साल के लंबे अरसे के बाद आपको लिख रहा हूं समय बहुत बलवान होता है नहीं तो साठ साल की दोस्ती क्या एक झटके में टूट सकती थी आप बिल्कुल सही थे दोस्त मैं ही उस समय पुत्र मोह में अंधा हो गया था आपने तो मेरा ही भला चाहा था लेकिन मैं न जाने कैसे ये कह गया कि यदि आपकी कोई संतान होती तो आप भी वही करते जो मैं कर रहा हूँ सुनकर आप चुपचाप वहाँ से चले गए थे तब मैं आपकी पीड़ा नहीं समझ सका था लेकिन आज आज महसूस कर रहा हूं कि मैंने आपको कितना बड़ा आघात पहुंचाया था आप चुपचाप उस पीड़ा को सहते रहे एक शहर में रहते हुए भी कभी आपने पलटकर मुझे उसका उत्तर नहीं दिया काश आप लौट आते या उसी समय मुझे भला बुरा कह लेते तो आज मुझे स्वयं पर इतनी ग्लानी ना होती आपने उस समय सही कहा था मेरे दोस्त हमारा भविष्य हमारे हाथ में होता है काश उस समय मैंने आपका कहा मानकर अपना सब कुछ अपने इकलौते पुत्र के नाम ना किया होता तो मैं इस समय ये पत्र आपको शहर के वृद्धाश्रम से ना लिख रहा होता दोस्त मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे माफ कर दें और एक बार यहाँ आकर मेरे गले से लग जाएं। आपको हमारी लंगोटिया दोस्ती का वास्ता है मेरे दोस्त आपका पुराना अपना चेतन नीचे वृद्धाश्रम का पता लिखा है मित्रों मैं पत्थर दिल नहीं हूं मेरी आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं और मेरी कार उस वृद्धाश्रम की ओर जा रही है धन्यवाद